और इस तमाशे का आनंद ले रहे थे इस तरह माता जशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कान हुई थी वे, वे सभी आश्चर्य चक्र थी वास्तव में यह विचित्र घटना क्योंकि कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मारते थे उन्हें बांधने के लिए दो तो फुट से अधिक लंबी रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए घर घर की सारी रस्सिया मिलकर सैकड़ों फुट लंबी रही होंगी फिर भी सारी रस्सियाँ मिलकर छोटी पड़ गई और कृष्ण बांधे नहीं जा सके स्वाभाविक था कि माता यशोदा का उनके सभी गोपियाँ सोच के यह कैसे हो सकता यह तमाशा देखकर कर वे सभी मुस्कृत रस्सी दो अंगुल कम पड़ी और जब इसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो भी वह दो तो अंगुल छोटी पड़ यदि सभी रस्सियों की छोटाई की गणना जा। की जाए तो यह कई सौ अंगुल आश्चर्यजनक बात है। यह ही आश्चर अपनी माता तथा उनकी सखियों के सम्मुख यह कृष्ण की अचिंत शक्ति का एक और प्रदर्शन था जगत गुरु श्रील प्रभुपात की भगवान कृष्ण के बाल लीला में ही अद्भुत ऐश्वर्ग दिखाई पड़ा जब मां जशोधा कृष्ण को बांध रही थी एवं स्वगे हता मानी हता मानी अपने घर के सभी दामों को नाम मतलब इकट्ठा करके सन दी अपनी जोड़ रही थी रस्सी पहली रस्सी तो केवल दो अंगुल कम थी दो अंगुलर में रहने थी और कई फीट लंबी रस्सी दूसरी लिया माता जसोदा ने और जब गांठ लगाने लगी तो वो भी दो अंगुल खड़ा आश्चर्य हुआ कई सखिया वहां जुट गई थी जसोदा के जसोदा पर हंस रही थे कोई खोई गोपी खाती थी रानी जी इस लाला के भाग में बंधन नहीं लिखा है छोड़ दीजिए इसको घास रहे थे लेकिन यसौदा जी के हाथ पर वे हंस रहे थे भले शाम हो जाए या गांव की सारी रसी लग गए पर इसको बांध करके कहीं रहूंगी तो माता जसोदा की उस परेशानी को देखकर सुखिया हंस हाँ रहे थे एक प्रकार का आनंद ले रहे थे जी डांट करके उन सहयोग करती थी अपने घर की रस्सी लाओ तो दौड़ कर जाती थी लाती थी क्या करें रानी किया क्या है पर माता जब सोदा पर वे सब हंस रहे थे उ सुव को संस्मयंती नाम गोपिया का शूट कर रहे थे आनंद से हे स्मयती नाम केवल नहीं है सु सुष्मी नाम सुनाथ बहुत अच्छी प्रकार से आनंद थे। कितने लंबे रस्सी जुड़ी जा रही वो तो कमर में आते आते दो अंगुल कम हो तो गए थे बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा गया रस्सी ज्यादा हो रही थी न कम हो दो अंगुल कम है बहुत देर तक ये तमाशा चला सौदा विस्मय में पड़ गई स्वर्ग में विस्मिता में पड़ गई कि क्या हो गया है दो अंगुल रसी कम क्यों पड़ रही सभी गोपियां विस्मय में पड़ी थी स्वयं मां जसोदा भी विस्मय में पड़ गयी स्मिता जौदा हस रह स्न और विस्मय पड़ गई आश्चर्य में पड़ गई जी हैं कि लगभग कई सौ फुट लम्बी रस्सिया जोड़ी गई पर सब दो अंगुल कम हो जाते श्री कृष्ण और ग्रज की गोपियां हैं ये सब आनंद में थे लेकिन मां जो सोदा बहुत परिश्रम कर रही थी चिंता कर रहे थे वो तो थक गई भगवान ने अपनी माँ को देखा सोमा तो स्वीन घापराया भगवान ने देखा मेरी माँ पसीने से भींग रही है सिन गात्रा। परिश्रम करते करते पसीने से तर हो गई थी जसोदा मां ने मां को इस तरह से भगवान ने देखा कबरा सो और यह अभी भगवान ने देखा कि मेरी माँ का कबल चोटी में गुथा हुआ फूल सब बिखर रहा है तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण श्री ने देखा माँ का परिस्थम इसको देख करके भगवान में कृपा उत्पन्न हो गई कृपया आशित सुबंधन है ये बंधन में आ गए वास्तव में किसके बंधन में अपने बंधन में वही रसी को कम कर रहे थे और अब स्वयं बंद गए कृपा से बंद गए भगवान हार गए माता जसोदास एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य बस्यता इस प्रकार भगवान ने दिखाया कि मैं भक्त के प्रेम के अधीन हूँ भित्य बस्यता भगवान ने दिखाया किसको दिखाया बड़े बड़े मुनियों को ज्ञानियों को भगवान ने दिखाया कि मैं भक्त के बस में हूं सारी शक्तियां लगी थी भगवान को बंधने नहीं दे रही थी भगवान में अनंत शक्तियां हैं लेकिन सभी शक्तियों का शक्तियों की रानी है कृपा दया जब भगवान के हृदय में कृपा उत्पन्न हुई तो सारी शक्तियां दब गईं क्योंकि कृपा धारणी है सभी शक्तियों का लेकिन यह कृपा कैसे हुई मां का परिश्रम देखकर दृष्टवा परिश्रमम मातु परिश्रम माता कैसी है एक तो शरीर पसीने से भीग गया और चोटी में गुथे हुए पुष्प गिर रहे थे बिखेर रहे थे बिखार रहे थे माता जसोदा को संभालने की फुर्सत नहीं थी जब हम शुरू में मान लेते हैं कि भगवान हमें दर्शन नहीं देंगे तो यही अविश्वास है अवश्य दर्शन देंगे से हमारी भक्ति को महत्व देंगे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था कौरवों की सभा में अपने पांच पति थे बड़े बलवान जैसे भीम अर्जुन धर्मराज लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे थे दुशासन को मना नहीं कर रहे थे द्रौपदी को विश्वास था उसने प्रार्थना किया गोविंद द्वारका वासन गोविंद हे द्वारका में रहने वाले आप हमारी रक्षा कीजिए, लाज बचाइए विश्वास था कि भगवान आएंगे और द्रौपदी की प्रार्थना से वस्त्र का अंबार लग गया इतना वस्त्र बढ़ गया कि दस हजार हाथी का बल रखने वाला दुशासन वो गाज फेंक करके गिर गया किया कि साड़ी का कोई और मिल नहीं रहा ये कभी ने कहा है कि पता नहीं साड़ी की हिन्नारी बनी है क्या कितना मीटर साड़ी खींचा है पूरा अहमदाबाद और सूरत का सारा बस्तर का अंबार लग गया है उसको और छोर मिला नहीं दस हजार हाथी का बल रखने वाला दुशासन गिर गया और अपने पति चुपचाप बैठे थे क्या करें? उनको कह दिया था दुर्योधन के मेरे सामने जो थे को पैंट पहना करके तो राजकीय पोशाक छोड़ दे जुआ में हर गए थे ना शकुनी के कपट से हरा दिए गए तो दुर्योधन आज्ञा दिया कि सभा के बीच पांचों भाइयों को चड्डी पहना करके बैठा मैं इनकी जान देखना चाहता हूँ ये नग्न है ये राजा के रूप में नहीं जबकि वास्तव में राजा जी पर थे पर दुर्योधन ये पसंद नहीं करता था और उसने आज्ञा दिया दुशासन को किया द्रौपदी सभा के बीच में लाओ जैसे हो जा लाओ दुशासन जाकर के कहा राजा धीराज दुर्योधन बुलाये द्रौपदी ने कहा मैं सभा में कभी नहीं गई हूं जब भी गई हूँ रानी के रूप में सिंहासन पर बैठी हूँ मैं इस समय नहीं जा सकती क्योंकि मैं एक वस्तवा हूँ रजस्वला हूँ दुशासन जबरदस्ती केस पकड़ कर खींच लाया सारे लोग सदा में चुपा भी कुछ नहीं उत्तर दिया द्रौपदी का एक ही प्रश्न था क्या मैं जीत ली गई हूं क्या मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा है पर भीष्म पितामह चुप थे वही भीष्म जब कुरुक्षेत्र में बाण सज्ज पर गिरे थे अपने अंतिम जीवन में भगवान गए उनका दर्शन करने जोधिष्ठ जी महाराज गए अर्जुन नकुल सभी गए तो महारानी द्रौपदी ने पूछ दिया दादा इस समय आपको इतना बड़ा ज्ञान है और जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी मुझे नग्न किया जा रहा था उस समय आपका ज्ञान कहाँ चला गया था हैं बेटी मैं दुर्योधन का अन्न खाया था उसने दुर्योधन का अन्न खाने से हमारी मत्ती मलिन हो गई थी मैं नहीं बोल पाया अब उस अन्न का प्रभाव चला गया है बाल सज्जा पर हूँ तब इतने बड़ा उपदेश कर रहे धर्म दान धर्म भगवत धर्म सबका उपदेश कर इसलिए अन्न खाने में बहुत सावधान रहना चाहिए अन्न का अर्थ है कोई भी वस्तु लेना अपने हक के विरुद्ध अन्याय अन्यायपूर्वक किसी का धन नहीं खाना चाहिए यहाँ तक चादर उठ लेना या सीट पर बैठना इन सब का भी प्रभाव होता है द्वारा दी गई वस्तु को बहुत सावधानी से ग्रहण करना चाहिए भीष्म पितामह एक पितामा के सभापति थे सेनापति थे तो वे तो राज नहीं लिए थे लेकिन उन्होंने शपथ किया था कि मैं राज नहीं लूंगा मैं विवाह नहीं करूंगा पर वे और वो थे वो में सबसे गुरु वंश के परंपरा में दुर्जोधन सब प्रकार से उनका सम्मान करता था खाने पीने की बात तो अलग है बहुत बड़ा रथ दिया था उनको घूमने के लिए अकोमोडेशन दिया था और युद्ध में अंत में भीष्म भीषाम को सेनापति बनाया अपनी गीता ने पढ़ा है जब द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन अपने सेना के मुख्य लोगों को गिना रहा था और उसने कह दिया कि सभी से मेरा निवेदन है अपने अपने मोर्चे पर रह करके आप लोग पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए सहायता कीजिए इतना सुनते ही अपने पौत्र के प्रति भीष्म पितामा का स्नेह उमड़ गया और वे संघ फूक दिए सिंह के समान बहार करके सिंह नंदम विनोद युद्ध की घोषणा कर दिए कितना बड़ा विवेक था भगवान है अर्जुन के साथ ये प्रतीक्षा भी नहीं की है युद्ध के लिए बिगुल बजा दिए क्या करने क्या उद्देश्य था तस न दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए तो ये उद्देश्य था भीष्म पितामा यह केवल इसलिए था कि वे दुर्योधन के फैसिलिटी को भोग रहे थे स्वयं भीष्म पितामा ने कहा महाभारत में का था इसलिए संसार में किसी का भी फ्री दिया हुआ सम्मान नहीं लेना चाहिए अपने अधिकार के अनुसार न्यायपूर्वक जो कुछ मिलता है तो वही ठीक है अमृत है यदि अन्यायपूर्वक कुछ लिया जाता है तो वह धन ही व्यक्ति को बर्बाद कर देता है संसार में जितनी आवश्यकता है बस उतने में संतोष करना चाहिए संतोष की बहुत प्रशंसा है भगवद गीता में और भागवत में सर्वत्र संतोष की बहुत प्रशंसा है महाभारत में कथा है अंतिम दिन था भीम सेन के साथ युद्ध होने वाला था दुर्योधन का दुर्योधन व्याकुल हो गया कि आज मरना है राजा था मैं क्या उपाय कि भीम मुझे न मारे सभी लोगों ने कह दिया अगर तुम जीना चाहते हो तो युधिष्ठिर महाराज से कहो तो लज्जा छोड़ करके दुर्योधन गया महाराज युधिष्ठिर के शिविर में कहा भैया मुझे बचा लो मैं कैसे बचूंगा उपाय बता दो क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोलते जो जुधेश महाराज ने कह दिया तुम चिंता मत करो दुर्योधन सुर्ोधन अपनी मां से तुम कहो कंधारी से कहो और अंत में कह दिया कृष्ण कृष्ण जो करना चाहते हैं वही होगा माँ का आशीर्वाद काम करेगा तो उनसे कहो योग ने माँ के पास गया रोने लगा माँ मुझे भीम से मारने का संकल्प किए हैं कल के युद्ध में मैं मर जाऊंगा माँ को दया आ गई उसने कहा भैया ठीक है बेटा कल के युद्ध कल के अवसर पर सवेरे प्रातःकाल तो तुम मुझे मेरे पास आना वो पतव्रता स्त्री थी उसने कभी किसी पुरुष को देखा नहीं था आंख पर पट्टी बांध कर रहते थी गंधारी और विवाह के पढ़ने ही जब उसको पता लगा कि मेरे पति देव अंधे हैं दोनों आंख से महाराज तो उसने भी संकल्प किया कि मैं किसी पुरुष को देखूंगी नहीं तो पट्टी बांध करके रहती थी तो गंधारी ने यह सोचा कि मैं दुर्योधन को देखूंगी आंख खोल करके तो उसका शरीर वज्र हो जाएगा उसने कह दिया कि कल सवेरे आना सवेरे मेरे पास दुर्योधन खुश हो गया खुश सज धज करके जा रहा था तब तक रास्ते में नेटवर्क मिल गए के आप सवेरे कहां जा रहे हैं मां को प्रणाम करने जा रहा दुर्योधन ने कहा तो आप चडी पहन कर करके जा रहे हैं तो माँ के पास जाना है माँ के पास जाने लग क्या शर्मा है भगवान ने कहा ठीक है माँ है लेकिन फिर भी माँ के पास भी संकोच करना चाहिए आप ऐसे नग्न मत जाइए कम से कम जांघिया पहन लीजिए अन्यथा अपराध लगेगा दुर्योधन नग्न नग जा रहा लेकिन भगवान के बात से अपने जांग को ढक लिया कोई हाफ पॉइंट पाना लिया जान खुली रहा है और जब युद्ध हुआ भीम ने गडा घुमा करके मारा उसकी जान पर जान टूट गई इस प्रकार और बिलाप करते हुए कई दिन जीवित हल मर गया जान टूट गई तो सब कुछ भगवान की कृपा पर निर्भर है भगवान की कृपा से ही हम लोग जी रहे हैं भगवान की कृपा से भोजन मिलता है जो कुछ भी मिला है संसार में सब प्रभु की कृपा और मिलेगा तो भगवान की कृपा पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कहीं किसी के साथ झूठ खपट या छल आदि नहीं करना चाहिए ऐसा करने से पाप लग जाता है और वस्तु तो मिलती नहीं वस्तु तो मिलेगी कर्म के अनुसार भगवान की कृपा से अन्याय करने से अत्याचार करने से कोई वस्तु तो मिलती नहीं बल्कि उल्टे पाप लग जाता है दुख होता है भविष्य में जो व्यक्ति संतुष्ट है सब प्रकार से संतुष्ट जिन के जिनके कुछ खाने को मिलता है कुछ कपड़ा मिल जाता है उसी से संतोष करना चाहिए भगवद गीता में, ने भगवान ने प्रत्येक अध्याय में संतोष की प्रशंसा किया पर वे कहते हैं कि अर्जुन जो व्यक्ति संतुष्ट है मान अपमान में सम है सर्दी और गर्मी में वो दिन नहीं होता सम रहता है वो मेरा भाग मुझे बहुत प्रिय है भगवान जब भी बोलते हैं गीता में कि मेरा कौन प्रिय है तो भगवान हमेशा ही बोले हैं मेरा भक्त मुझे प्रिय है कैसा भक्त जो सुख में दुख में मान में अपमान में पढ़ के हमको भगवान की बात याद आती इतना अच्छा प्रवचन किए हैं तो उसको धारणा में लाना चाहिए यदि खाने को मिलता है और किसी दिन यदि नहीं मिला उपवास रहना पड़ा तो उस दिन उपवास रह कर के भक्त, भक्ति कर सकते हैं भिमान मिलता है कभी अपमान मिलता है कोई भी व्यक्ति ये आशा नहीं कर सकता कि सब जगह मुझे मान ही मिलेगा भगवान की भक्ति का प्रचार करने में अभिमान मान मिलेगा कभी अपमान भी मिलेगा भगवान नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के साथ प्रचार कर रहे थे और उसी प्रचार में भगवान को जगाई नहीं मार पिया। भगवान श्री बलराम जी निताई प्रचार कर रहे थे इतना ही कह रहे थे कृष्ण बोलो एक बार मेरे कान में ये अमृत भर दो लेकिन जगह ही क्रुद हो गया सीट पर मटका फोड़ दिया है रक्त बहने लगा है नित्य आनंद प्रभु के मस्तक से शिक्षा है भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे हैं कभी अपमान भी हो सकता है कभी मान भी मिलेगा कभी कोई सराहेगा ठीक है प्रभु जी आपका जीवन धन्य है आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं आप हमारे गांव भी आइए कुछ कथा कहिए हम सुनना चाहते हैं। आप मान भी मिलेगा आप बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं कीर्तन सुनाइए हमारे यहाँ कभी आकर के ऐसे बिना कारण के भी मान मिलता है कभी तो अपमान भी मिलता है अपमान ऐसे मिलता है कभी कभी कोई बोल देता है तेरे इस कान में केवल पेट भरने के लिए भक्त बने हैं। कितना बड़ा अपमान है लेकिन भक्त को शुद्ध नहीं होना चाहिए मान में भी फूलना नहीं चाहिए और अपमान में दुखी नहीं होना चाहिए निर्माण मोहा श्री भगवान पंद्रहवें अध्याय में गीता में कहते हैं जो व्यक्ति निर्माण है बिना मान के मान नहीं चाहता जिसमें मोह नहीं है ज्ञान नहीं है जो व्यक्ति स्वग के दोष से रही थे आसक्त नहीं है नित्य ही अध्यात्म रथ है मेरे भजन में रथ है जो मुझे प्राप्त करता है अर्जुन ने पूछ लिया भगवान से कि अस्थिर बुद्धि वाला कैसा होता है उसका लक्षण बताइए तो भगवान कहते हैं जिसकी बुद्धि अचल है सार के विषयों को भोगने में रुचि नहीं है जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है भीतर इस तरह से भक्त सब वर्ष से अपने मन को हटा करके मेरे चिंतन में रहता है तब उसे अस्थिर प्रज्ञ कहते हैं जय श्री लप हरे कृष्णा श्या सरो